सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई का दायरा बढ़ाते हुए एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को भी आरटीआई के अधीन लिया ये फैसला 2011 में एक पब्लिक हियरिंग में लिया गया जिसमें सरकार के एक्सचेंज प्रोग्राम जहां कर्नाटक बनार सेंचुरी ऐसी से दो हाथियों को जर्मनी के दो चीतों के बदले भेजा जाना था इसे एडवोकेट मोहित चौधरी और राशि बंसल ने चुनौती दी कि जर्मनी का मौसम भारत के हाथियों के अनुकूल नहीं है और उस जू में पहले भी भारत से भेजे गए हाथियों की मृत्यु हो चुकी है हाई कोर्ट ने सेंटर एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी को आदेश दिया आर टी के तहत हाथियों की सेहत ऐसी से जुड़ी जानकारी उनको जर्मनी ऐसी लेकर ट्रस्ट को देनी पड़ेगी अधिक जानकारी के लिए आप लॉग कर सकते है डब्ल्यू dot in.